नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन पॉइंट फोर एफ सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है और एक बज चुका है हर संडे आप एक बजे सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सुनते हैं और छुट्टी का दिन है आप आराम फरमा रहे होंगे और साथ ही साथ रेडियो मधुबन के जरिए आप सलामी जिंदगी कार्यक्रम का आनंद भी उठा रहे है तो आइए आज के इस विशेष सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए डेली ऐसी हमारे साथ है कमल कपूर जी जिनसे हम बात करेंगे और सेवेंटी रनिंग में भी वो एंग एंड है। मैं जब उनसे बात करूंगा या आप उनकी आवाज जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि 73 में भी वो हेल्दी वेल्दी कैसे हैं। तो आप सभी की तरफ से कमल कपूर जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में धन्यवाद कमल कपूर जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको इंट्रोड्यूस करने में सेवेंटी थ्री में भी आप हेल्दी वेल्दी हैं और आज अलग अलग जगह पे टूरिस्ट प्लेस में भी आप इंडिविजुअली घूमने जाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं तो हमें सभी को प्रेरणा मिलती है खुशी मिलती है तो आइए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में ज़रूर बताएं हमारे सभी श्रोताओं को मैं एरोनाटिकल इंजीनियर हूँ बेसिकली मैंने मैकेनिकल से किया था फिर एक साल की हमारी ट्रेनिंग थी इनप्लाट ट्रेनिंग उसके बाद मैं अब जॉब हो गया था हिंदुस्तान एयरनाटिक्स कानपुर में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन तो वहाँ पे 65 से लेके 2004 तक मेरी जॉब रही और राइज भी किया मैं स्टार्ट किया था एज अस ए असटेंट सुपरवाइज़र और मैं रिटायर हुआ मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल तो ये मेरा शॉर्ट सफ़र था चलिए कमल कपूर जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि आप एज ए असिस्टेंट के रूप में नौकरी की और बाद में आप रिटायरमेंट हुए तो एक मैनेजर बन रिटायर हुए ये बहुत ही अच्छी बात है अपने अचीवमेंट्स के लिए हमें खुशी होना चाहिए और होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो होना ही है आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि आप अपनी सेवेंटी रनिंग है तो स्कूलिंग के बारे में अगर आज से साठ सत्तर साल पहले आपकी स्कूलिंग के बारे में और आज के जो स्कूलिंग है क्या डिफरेंस है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में या टीचर्स में या हमारा बच्चों के अंदर भी जो सोच है उसमें क्या बदलाव आया मैं जब स्कूल टाइम में मॉन्टीसरी स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पे मेरे को याद है कि हमारे करिकुलम में ये मॉरल टीचिंग्स बहुत हुआ करती थी और रेगुलर हमें क्लास में आती थी तो उससे जो बचपन में जो चीज़ें इंकल्केट हो जाती हैं ब्रेन में तो वो दे होल्ड गुड फॉर द होल लाइफ आजकल के मैं देख रहा हूँ बच्चों को बहुत कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार करते हैं फाइन क्योंकि रिक्वायरमेंट है टाइम की लेकिन मैं देखता हूँ कि मॉरल वैल्यूज़ डे बाई डे कम होती जा रही हैं स्कूल के करिकुलम में अगर इसको इम्प्रूव किया जा सके तो इसका बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर और हमारी सोसाइटी के ऊपर और इसके अलावा मैंने देखा था तब बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा डर भी होता था कि बेटा ये होमवर्क करोगे तो शाबाशी मिलेगी और नहीं करोगे तो पनिशमेंट भी मिलेगी आजकल जो है टीचर्स को ये मना है कि दे कैनॉट तो इवन स्लैप चाइल्ड बड़े प्यार से समझाना पड़ता है प्यार से बच्चे समझ जाएं वेल एंड गुड अदरवाइज जो भी है ठीक है फिर रिजल्ट जैसे आते हैं वो फिर एग्जाम से पहले जो टेंशन होती है वो फेस करनी पड़ती है बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी पेरेंट्स को ज्यादा टेंशन होती है क्योंकि कॉम्पिटिशन में बच्चों को नाइन्टी प्लस आना चाहिए अगर वो नहीं आएगा तो आगे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगी ये सब कंसिड्रेशन होती हैं तो कभी वो ट्यूशंस भी लगाते हैं बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो बहुत कम टाइम मिलता है उनको रिलैक्स करने को उसके बाद एक ट्यूशन जाना होता है उनको शाम को खेलने के लिए भी बहुत कम टाइम मिलता है बच्चों को और जो मिलता भी है बच्चों का भी अपने आजकल लाइकिंग अलग हो गई है पहले हम लोग फील्ड में जाते थे कुछ प्लेस प्ले ग्राउंड में खेलते थे आजकल कम बच्चे खेलते हैं वो दे आ, प्रेफर लैपटॉप ले लिया और कुछ गेम्स खेल रहे हैं और उसी में उनका टाइम बीत जाता है फिर रात सो के फिर नेक्स्ट के लिए तैयारी करते हैं तो ये बच्चों का तो ईयर चेंज आ गया है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्या डिफरेंस है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने बताया तीन चार डिफरेंस जो है और हम लोग देख भी रहे हैं उन चीज़ों को मॉरल वैल्यूज़ का जो सब्जेक्ट है शायद अभी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं और दूसरा आपने बताया कि पहले तो बच्चों को प्यार और पनिशमेंट दोनों चीज़ें होती थी स्कूलों में लेकिन आजकल तो सिर्फ प्यार ही चल रहा है पनिशमेंट की तो बात ही अलग है और साथ में आपने बताया कि ये जो टेंशन है बच्चों का और माँ बाप का टेंशन एग्जाम के पहले होता है क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है ये चीज़ें तो हमारे बीच में है ही हैं बहुत अच्छी बात आपने बताया मैं चाहूँगा कि आपकी स्कूल की कुछ यादें जरूर ताज़ा कर या एक्टिविटीज़ के बारे में या कोई टीचर आपको बहुत अभी भी याद हो क्यों याद हैं मैं जब स्कूल में था तो मेरे मैथ्स के टीचर थे मिस्टर बबर उनकी एक खूबी थी वो अपने सारे स्टूडेंट्स को एट पार देखना चाहते थे और जो वीक स्टूडेंट्स होते थे उनमें स्पेशल इंटरेस्ट लेके उनको एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते थे विदाउट चार्जिंग एनीथिंग और उनकी इस बात के लिए मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ वो अपना सारा टाइम स्टूडेंट्स के वेलफेयर में लगाते थे तो आई री सेल्यूट हिम स्कूल में गेम्स थी म्यूजिक भी था और मैंने म्यूजिक स्कूल लेवल पर ही शुरू कर दिया था इंटरेस्ट भी था प्लस एक हमारे स्कूल का एज अ सब्जेक्ट भी था म्यूज़िक तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता था प्लस दूसरे सब्जेक्ट्स तो होते ही थे तो वैसे मैं बचपन में स्काउट्स भी रहा हूँ तो वो भी एक्टिविटी थी लेकिन वो उतनी विविड नहीं हुई तो म्यूजिक के साथ आपका जो लगाव रहा बचपन में तो म्यूजिक में बचपन में आपने क्या सीखा किस तरह का परफॉर्मेंस आपने कोई स्टेज परफॉर्मेंस किया हो तो बताए नहीं, स्टेज परफॉर्मेंस वैसे तो नहीं किया लेकिन लाइट म्यूजिक जैसे वो सीखा था नीयरली तीन साल सिक्स टू नाइन्थ तो ये तीन साल मैंने म्यूज़िक सीखा और उसमें हमारे टीचर बड़े अच्छे थे स्पेशल इंटरेस्ट लेके सिखाते थे और वो दिन याद आते हैं लाइट म्यूज़िक आपने जो सीखा है उसके बारे में बताती हुए एक आद जो गीत आपको बहुत उस समय आपने परफॉर्म किया था भजन या जो भी हो आपके मन के भाव तो ज़रूर हमारे सभी श्रोताओं को सुना सुर की गते में क्या जानो एक भजन कर न जानू सुर की गति में क्या जानू गुण गाए गुण गाए प्रभु न्याय न छोड़े फिर तुम क्यों गुण गाते हो फिर तुम क्यों गुण गाते हो मैं भोला मैं प्रेम दीवाना इतनी बातें क्या जानू सुर की गति मैं क्या जानू एक भजन करना ना सुर की गति मैं क्या जानू अर्थ भजन का भी अति गहरा उसको भी मैं क्या जानू प्रभु प्रभु प्रभु कर ना जानू प्रभु प्रभु प्रभु कर ना ना जल भर नानू ना सुर की गति मैं क्या जानू क्या बात है कमल कपूर जी बहुत ही प्यारा सा भजन आपने गुनगुनाया है बहुत ही सुंदर भजन था जिसमें आपने बहुत ही भाव हमारे मन को छू गए जैसे कि आपने कहा कि सुर का ज्ञान मुझे क्या मुझे सिर्फ भजन गाना आता है और आपने कहा बहुत ही अच्छा लगा वो चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे मन को छू जाता है और इन सभी चीज़ों को जब हम लोग सच्चे मन से सच्चे दिल से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था जो है बड़ी रहती है हम सत्कर्मों के प्रति आगे बढ़ते रहते हैं और हम सत्कर्म करने लगते हैं बहुत ही अच्छा लगा आपके ये भजन सुनकर और आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग स्कूलिंग के बाद या स्कूल में हमारा एक विचार चलते रहता है एक अलग भाव हमारे अंदर मन में प्रकट होता है जब हम पढ़ते हैं या टीचर ने हमको पढ़ाया तो हमें ऐसा लगता है कि हमें यही बनना है या टीचर बनना है या डॉक्टर के बारे में सर ने कुछ बता दिया तो हमें लगता है कि तुरंत डॉक्टर बन जाना चाहिए जो भी सुनते हैं हमें लगता है कि हमें बन जाना चाहिए तो ऐसी कुछ भावनाएं आपके मन में उठी हो उस समय की थोड़ा सा बताइए ऐसा कुछ खास तो नहीं हायर के बाद मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया गया था तो वो इंजीनियरिंग के जो दिन थे वो खूब मेहनत करनी पड़ती थी और वो वो दिन याद आते हैं रेली तो मैं मेरा पॉलिटेक्निक बहुत दूर था घर से मैं राजर नगर में रहता था और ये ओखला साइड में उस साइड में पॉलिटेक्निक था तो दो घंटे जाने के दो घंटे के आने के ये तो होते ही थे बाक़ी जो वहाँ टाइम बीतता था वो था तो लेकिन यूथफुल एज में सब चलता है दर इज़ नो प्रॉब्लम एन हीयर तो हालांकि मेरा फर्स्ट बैच था कॉलेज का तो हमारा अभी कॉलेज सेटअप हो रहा था तो उसमें कुछ मशीनें भी लगनी थी साथ, साथ हमारी थ्योरी क्लासेस भी होती थी साथ में मशीन सेटअप करना वो वो भी सिखाते थे तो ऐसे करते करते वो पीरियड बीत गया <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने इंजीनियरिंग जब आपने सेकेंडरी शुरू किया तो वो दो घंटा जाना दो घंटा आना ये अपने आप में एक चार घंटे का ट्रैवलिंग आप रोज करते थे तो उस समय ठीक है चल जाता था लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं हम लोग या फिर अभी सोच के ऐसा लगता है कि हाँ वो ही समय में वो सब चीज़ें ठीक थी <laughs> समय के अंतराल में सब कुछ बदल जाता है लेकिन यादें बनी रहती हैं कि किस तरह से हम वो चार घंटा ट्रैवलिंग में बिता के पढ़ाई करते थे तो शायद आज उन चीजों को याद करके खुशी भी होती है हमें तो वही आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर कबल कपूर जी से जुड़ेंगे आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और कमल कपूर जी से बातें हो रही हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग सीनियर सिटीज़न का जीवन का जो खास अनुभव है उसको सुनते हैं तो उनके भावों को सुनकर हमें खुशी होती है तो अभी कमल कपूर जी 73 रनिंग है लेकिन हेल्दी एंड वेल्दी है तो आइए उनके जीवन के कुछ खास पड़ाव को हम जानने की कोशिश करते हैं जैसे हमने स्कूलिंग के बारे में जाना उनसे और अभी हम चाहेंगे कि आप अपना करियर के बारे में थोड़ा सा बताइए आपने किस से नौकरी या अपने पैरों पे खड़े होने के लिए किस तरह की मेहनत आपने की है मेरा इंजीनियरिंग मैंने मैकेनिकल साइड में की थी और मेरा इंटरेस्ट था एरोनॉटिक्स ज्वाइन करने का तो फिर मेरे को पता लगा कि वहाँ एक साल का एरोनॉटिकल ट्रेनिंग होगी उसके बाद एब्जॉर्ब करेंगे तो मैंने फिर उस टाइम ज्वाइन कर लिया था एच और एक साल की एरोनाटिकल इन ट्रेनिंग करने के बाद फिर उसके बाद मेरे को एबजॉर्ब कर लिया था उन्होंने जॉब में तो उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइज़र पोस्ट पे काफ़ी देर मेरे को रहना हुआ और बहुत कुछ सीखा और फिर ये प्रोमोशंस भी मिलनी शुरू हुई एक के बाद एक तो रिटायरमेंट टाइम पे मैं मैनेजर था मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल और वहाँ पे हर तरीके का शुरू से मेरा क्वालिटी कंट्रोल में ही अटैचमेंट थी मेरी तो क्वालिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी जानते हैं कि अगर कार बंद हो गई तो एक साइड में लगा देंगे लेकिन एयरक्राफ्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर तो भगवान को ही याद करने वाली बात होती है तो इसलिए नो कॉम्प्रोमाइज और बड़ा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती थी अच्छा हमारी ट्रेनिंग में ये हमें सिखाया गया था और वो इन ब्लड कैसे आ गया मैं नहीं जानता कि बीच में मेरी ये स्थिति आ गई थी कोई भी चीज़ देखूँ तो उसके गुण देखने के बजाय अवगुण देखने की मेरी जो ट्रेनिंग मिली थी इंजीनियरिंग में वो मेरे को इंटरफेयर करने शुरू हो गई मैं से एक बार गया था किसी धार्मिक जगह पे और वहाँ पे कुछ दिन रहे तो वहाँ का अरेंजमेंट देख के मेरे को लगा कि ये कुछ ठीक नहीं ये कुछ ठीक नहीं लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक जो वैल्यूज़ शुरू में मेरे भरी गई थी जहन में उनके नाते मेरे में ये चेंज ज़रूर आया कि मैंने अपने इस एटीट्यूड को एक ट्विस्ट दे दी कि जहाँ जो चीज़ गलत दिखती है इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग गो अहैड एंड करेक्टेड तो वो मैंने शुरू कर दिया तो उससे मेरे को बड़ी सेटिस्फेक्शन भी मिलती थी कि एक परफेक्शनिस्ट के तौर पे जो ठीक करना है वो आगे बढ़ के ठीक करो और आगे चलो ये एक एटीट्यूड था मेरा ये करते करते अपना रिटायरमेंट एज का टाइम आ गया दो हज़ार चार का फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया ओके okay, कमल कपूर जी किस तरह से आप इंजीनियरिंग करने के बाद आप की नौकरी लगी और वहाँ पर आपने जो एयरक्राफ्ट के बारे में बताया कि कार खराब हो गई तो बस गाड़ी लगा सकते हैं बाजू में हम लोग लेकिन अगर एरोप्लन की बात आती है ख़राब होने से सीधा जो है ऊपर वाले को याद करना पड़ता है सारा ही जीरो हो जाता है तो ये एक अटेंशन वाली बात है तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है मनन करना पड़ता है और क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेबल पूरी चीज़ें होती हैं तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए वो आप ध्यान रखते थे और लास्ट तक आप उसी फील्ड में रहे और उसी फील्ड से आप रिटायर भी हुए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि काम करते हुए जैसे कि आपने कहा इंजीनियरिंग माँ आपने काफ़ी अच्छा एक क्वालिटी कंट्रोल में काम करते तो इसमें कौन सी दिक्कतें हमेशा आपको बनी रहती थी दिक्कतें ये होती थी कि फैक्ट्री लाइफ में दो ग्रुप्स हो जाते थे एक तो प्रोडक्शन शॉप का ग्रुप्स और दूसरा हमारा क्वालिटी कंट्रोल का ग्रुप प्रोडक्शन वालों का ये इंटरेस्ट होता था कि जैसे भी हो नंबर्स हमें पूरे करने हैं, हमें टारगेट पूरा करना हमारा ये होता था कि गलत चीज़ जाने नहीं चाहिए अदरवाइज वी आर ऑफ नो यूज तो ये थोड़ी सी स्ट्रगल थ्रू आउट लाइफ बनी रहती थी बल्कि तो कई बार तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर कहते थे ये जो जॉब है एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिस्टर कपूर ये वो जो होल है उसके अंदर जाके क्या है वो भी सब देख लेते हैं <laughs> तो मैं कहता था कोई बात नहीं इट्स <laughs> एप्रीसिएशन फॉर माई जॉब सो इट्स ओके फाइन ठीक है कपूर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल में आप रहते थे और दो पार्ट जो कंपनी में हमेशा रहता था एक मैनुफैक्चरिंग वाले और दूसरा क्वालिटी कंट्रोल वाले तो उनके बीच में हमेशा ये दिक्कत रही होगी क्योंकि ये एक चीज़ होती है कि जहाँ लोग वो उनकी सोच अलग होती है कि वो क्वांटिटी पूरा करना चाहते हैं और आपकी सोच अलग होती थी, थी कि क्वालिटी होनी चाहिए क्वांटिटी के बजाय तो ये दोनों चीज़ों में हमेशा संघर्ष रहा जिसको आपने हंसते हंसते उन चीज़ों को पार किया और ख़ुशी खुशी आपने उन चीज़ों को समझने की भी कोशिश की बहुत से अच्छी बात आपने बताया आप सुने हैं रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी और हमारे साथ आज के शो को सजाने के लिए कमल कपूर जी हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं तो आइए जैसे कि नौकरी की बात होती है या फिर उस समय शादी की भी बात होती है तो आपका कैसा रहा एच ई एल करने के बाद पाँच साल के बाद मेरी शादी हो गई थी से से सेवेंटी में शादी के कुछ साल के बाद फिर बच्चे होने शुरू हुए कभी हमने घूमने निकल गए पहले इन्जॉय किया लाइफ उसके बाद जब वर्क प्रेशर हुआ तो सब काम भूल भाल के उसमें लग गए तो ऐसे ही लाइफ चलती थी बैलेंस मेनटेन करना होता है एंटरटेनमेंट में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में तो वो तो करना ही होता है मेरे बच्चों की एजुकेशन कानपुर में ही हुई थी दोनों बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे तो उसके बाद फिर मेरा बेटा उसको एमबीए बी था दिल्ली से ही और मेरी बेटी वो ग्रेजुएशन उसने किया था क्राइस्ट कॉलेज कानपुर से फिर विथ टाइम उनकी शादी भी हो गई बच्चों की तो उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरी चेंज की हो गई तो <laughs> एज़ फादर फर ला तो बस आगे फिर बच्चों को आगे बढ़ाया <laughs> और अपने माता पिता के बारे में बताइए मेरे पिताजी को बड़ा इंटरेस्ट था कि मेरे कैरियर के बारे में इवन जब मैं हाई सेकेंडरी में था तभी उनके मेहनत की वजह से ही मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिली तो और उन्होंने थ्रू आउट मेरे कैरियर में खूब मेरे को मदद करने की कोशिश की और मेरी मदर तो बच्चों की पढ़ाई में इतना इन्वाल्ड होती थी कि जब हमारे फाइनल एग्जाम्स होते थे तो सुबह उठने के लिए हमसे पहले उठ जाती थी गरम-गरम चाय बना के देती थी कि लो चाय पियो और पढ़ाई में जुट जाओ और फिर बीच बीच में देखती रहती थी कि कहीं नींद तो नहीं आ रही इतनी डेडिकेटेड मदर को दिल से सलाम करूँगा कमल कपूर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपके माता पिता आपके प्रति बहुत सजाग रहते थे और मम्मी जो है आपके पढ़ाई के प्रति काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे तो उनके लिए आप डेडिकेटेड उनको सलाम करते हैं तो मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आप अपनी मम्मी या पापा को कौन सा एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं उसको नहीं देखा हमने कभी पर उसकी ज़रूरत क्या होगी ओ म ओ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी क्या होगी को नहीं देखा हमने कभी पर इसकी जरूरत क्या होगी है मां माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी भी माचल में फले तेरे है सोई दुनिया में पदमा के तले तेरे ममताही लुटाए जिसके नयन हो ममताही लुटाए जिसके नयन भगवान की क्या सूरत जाओगी उसको नहीं देखा हमने कभी क्यों तो धूप जलाए दुखों की क्यों गम की घटा पर से दुआ वाले रहते हैं सदा सर पे तू है तो अंधेरे पथ में हमें ओ, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी है? को नहीं देखा हमने कभी से बड़ी संसार की दौलत क्या होगी ए मा, ए मा, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी पर इसकी जरूरत क्या होगी क्या होगी क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 ब्रह्म सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए श्री कमल कपूर जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने अपने मम्मी पापा को डेडिकेट किया और खास मम्मी को क्योंकि उन्होंने आपका बहुत ज्यादा ध्यान दिया और पढ़ाई के समय में और हर चीज़ में आपको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट किया चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने डेडिकेट किया आशा करता हूँ आप सभी सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कहीं ना कहीं हम भी अपने माता पिता को याद कर उतने ही नमी हो जाते हैं खुश भी होते हैं और थोड़ा सा गम भी रहता है क्योंकि उनके रहने और नहीं रहने पर दोनों चीज़ें जो है हमें यादें बनाए रखती हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कमल कपूर जी से बातें करते हुए और अभी वो वर्तमान में सेवेंटी रनिंग है तो दादाजी बन चुके हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी बातें बताइए अपने पोतों के साथ या पोती के साथ का जो समन्वय है जो संबंध है जो प्यार है वो चीज़ें थोड़ा सा बताइए और उनको जो बातें आप सुनाते हैं किस टाइप की कहानी वगैरह अगर सुनाने का सिलसिला है तो वो भी हम सुनना चाहेंगे मेरा एक पोता है और उससे छोटी मेरी पोती है तो उन बच्चों के साथ हमारा बड़ा अच्छा टाइम बीतता है और मेरी पोती भगवान की ऐसी गिफ्ट है उसे कि उसे बड़ों का प्यार लेना आता है इतनी यंग एज में दो साल की है वो इतना प्यार देती है और इतना प्यार लेती है कि ऑटोमेटिकली प्यार फ्लो करता है उसके लिए और मेरा पोता जो है वो भी बड़ा इंटेलिजेंट है मेरी बहू बहुत मेहनत करती है उसकी पढ़ाई के लिए भी और उसके नंबर बड़े अच्छे आते हैं और इसके इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों ध्यान देते हैं तो मैं भी जब इनको कहानियां सुनाता हूँ जो बचपन में मैंने सुनी थी तो इनको भी बड़ा इंटरेस्ट आता है ऐसे ही बच्चों के साथ लाइफ बड़ी अच्छी बीतती है नमस्कार आप सुन रेड नाइन पॉइंट फोर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग कमल कपूर जी से बातें कर रहे हैं और अभी दादाजी बन चुके हैं और अपने पोता पोती के साथ अब अच्छा टाइम उनका पास होता है और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि उनकी पोती जो है वो बहुत ही प्यार उनको देती है और प्यार लेती भी है बहुत ही अच्छा लगा जब बच्चे हमारे साथ अपने शुद्ध मन से आते हैं और प्यार से बात करते हैं वो अपने आप में ही एक अलग चीज़ हो जाती जहाँ पर हम अपने आप को बहुत ही खुशनुमा फील करते हैं तो आई बच्चों के साथ साथ इसी तरह जिस एरिया में आप रहते हैं दिल्ली में तो उस एरिया के बारे में कुछ खास बात हो तो बताइए मैं मानसरोवर गार्डन में रहता हूँ जी ये साउथ वेस्ट दिल्ली का एरिया है ये बहुत बड़ी लकड़ मंडी है दिल्ली का सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट यही है तो दिल्ली में कहीं भी फर्नीचर जाना हो तो यहीं से जाता है ये ये तो है और वैसे वेस्ट दिल्ली भी साथ लगी हुई है रजौरी गार्डन है ये मेट्रो से कनेक्टेड है पूरा मेट्रो जो आप तो जानते ही होंगे शायद कि ये द्वारका से लेके किनॉट प्लेस होती हुई पूरी दिल्ली में घूमती है तो उससे कन्वीनियंस बड़ा मेट्रो बहुत लोगों को सूट कर रही है कमल कपूर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके यहाँ जिस एरिया में आप रहते हैं उसको लकड़ मंडी कहते हैं यानी पूरा फर्नीचर जो भी पूरे दिल्ली में जाता है तो वहीं से जाता है ये आपने कहा यह आपके एरिया का एक अपने आप में खास बात है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा की हमारे जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को हम लोग आदर्श मानते हैं हमारे लीडर्स में से तो आप किन्हीं मानते हैं और क्यों मानते हैं उनकी कुछ खास बातें बताइए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ वो इसलिए कि एक तो जितना डेडिकेटेड वो प्राइम मिनिस्टर रहे और जितने डिफिकल्ट टाइम्स में उन्होंने कंट्री को लीड किया वो कोई भूल नहीं सकता और उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स थी देश की उन दिनों के फूड प्रोडक्शन शायद उतना नहीं होता था जितना हमारी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट थी और उसको टैकल करने के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया एक दिया गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर करने का कि जी आप शादियों में आप वेस्टेज ना हो खाने पीने की या नंबर ऑफ गेस्ट कंट्रोल करने से वो कंट्रोल होगा कितना खाना लगता है ताकि गरीब आदमियों को भी उनका शेयर मिल सके ये बहुत ही अप्रिशियबल आइडिया लगा मुझे उनका और वो एक परफेक्ट आदमी थे मुझे नहीं लगता कि उनके होते हुए इंडिया में कोई उस टाइम उनके आस पास करप्शन होगी वो बहुत क्लीन आदमी थे सो मई सल्यूट्स टू हिम कमल कपूर जी बहुत ही अच्छी बात आपने याद दिलाई हमारे लाल बहादुर शास्त्री को आपने याद किया वो आपके आदर्श हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और उनकी जो बातें आपने सुनाई किस तरह से वो देश को लीड कर रहे थे एज ए प्राइम मिनिस्टर और बहुत ही अच्छी तरह से उनके समय में जो भी कुछ हुआ हरित क्रांति भी उनके समय में हुआ और बहुत सारे जो चीज़ें हम लोग सोचते थे कि हो सकता है वो उस समय हुई है और उसकी यादें आज भी हमारे जीवन में बनी हुई है तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और वक्त हो गया है इजाज़त का तो जाते जाते मैं कहूँगा कि आप संगीत के साथ आपका अच्छा जुड़ाव है और बहुत सारे भजन आप गाते भी हैं तो मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही सुंदर गीत जो आपको अच्छा लगता है वो हमारे सभी श्रोताओं को जरूर सुनाइएस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे के तुझे प्यार करूँ या न करूँ प्यार पर बस तो नहीं है मेरे ख्वाबों के झड़ों को सजाने वाली आ ख्वाबों के झरुखों को सजाने वाली तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको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 करूँ या न करुण ननेगी फिर भी तू बता दे कि तुझे क्या करूँ या न करूँ प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करू या न करूँ प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूँ या न करूँ यार पर बस तो नहीं है मेरे ख्वाबों के जरो सजाने वाली मेरे ख्वाबों के घरों को कुछ जाने वाली तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है नहीं पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको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 प्यार पर बस तो नहीं है कहीं ऐसा हो नाम मेरे थर राज जाए कहीं ऐसा न हो पाऊ मेरे थल ला और तेरी मर माँ का सहारा न मिले अश्क बहते रहे खामो शिया रातों में अश्क बहते रहे खामो सियाह रातों में और तेरे दुनिया मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे क्या करूँ या न करूँ कमल कपूर जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने हमारे श्रोताओं को सुनाया है म्यूज़िक के साथ आपका काफ़ी लगाव है और बहुत ही अच्छी तरह से आप कुछ चीज़ें जो है म्यूज़िक के अपने पास संभाल के रखे हैं जिन्हें आप समय समय पर याद करते हैं गुनगुनाते हैं अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह का एक जीवन जीते समय हम अगर कुछ ऐसी कलाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं याद रखते हैं कुछ चीज़ों को तो गुनगुनाने में या उन्हें सुनाने में बड़ा अच्छा लगता है तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा राजस्थान गुजरात और इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम हमारे देश की सीमाओं पे जो जवान अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हैं और रात रात जागते हैं जब हम अपने बिस्तर में सो रहे होते हैं वो रात को गोलियाँ फेस करते हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो अपनी अपनी लाइफ लिख दी देश के नाम अब देशवासियों को भी अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए तो मैं जय जवान के नारे में बहुत बिलीव करता हूं और हम सबसे जो हो सके हमें करना चाहिए थैंक यू कमल कपूर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे देश के नौजवानों को आपने याद किया और उन्होंने देश के प्रति जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो तो मिलता ही है और हमें उनको देना भी चाहिए और आपने कहा कि जब वो अगर अपने देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो उनके परिवार वालों का भी ख्याल हम सभी को मिलकर रखना है बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें आपका ये मैसेज पसंद आया है और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह आपके समय में आपके आस में कोई आर्मी मैन रहते हैं तो उनके परिवार वालों के लिए हमेशा आप रिस्पेक्ट दें उनको सपोर्ट करें उनको हेल्प करें समय समय पर इन्हीं शुभ के साथ मुझे और कमल कपूर जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार फिर मिलेंगे अगले संडे कुछ नई बातें लेकर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो